करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग ट्रेड के बारे में बातें करते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ नूती पारिक हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और एजुकेशन फील्ड में काफी समय से काम कर रही है और यहाँ पर विशेष ड्रामा क्लासेस भी चलाते हैं और एजुकेशन का भी उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैं चाहूँगा कि उनसे हम लोग बातें एजुकेशन के बारे में ही जानने की कोशिश करेंगे एजुकेशन फ़ील्ड में जैसे इंडिया में जो हम लोग करियर अगर एजुकेशन फ़ील्ड में काम करते हैं तो किस तरह की बातें हो सकती हैं और विदेश में या सिंगापुर में अगर एजुकेशन की बातें करें तो वहाँ किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है स्टाइल क्या है और फिर कैसे उसमें हम लोग एक्सेल कर सकते हैं थोड़ा सा इन सभी बातों को जानेंगे लेकिन सबसे पहले न्यूती पारिक जी का आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके इंडिया और सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम अगर हम कंपेयर करें इंडिया में जैसे हमें प्राइमरी एजुकेशन होता है फिर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी होता है सिंगापुर में प्राइमरी लेवल सिक्स ग्रेड तक रहता है तो सिक्स ग्रेड की जो एग्ज़ामिनेशनस होती हैं वो इंडिया में टेंथ ग्रेड में जो जितना एम्फेसिस होता है उतना यहाँ पर सिक्स ग्रेड की एग्ज़ाम पर होता है और सिक्स के बाद बच्चा सेकेंडरी में चला जाता है जो इंडिया का सेवन ग्रेड है उसके बाद सेकेंडरी एग्जाम फोर इयर्स रहता है और फिर हायर सेकेंडरी रहता है तो ये एक तो डिफरेंस है यहाँ पे कि एजुकेशन का बर्डन बहुत ही छोटी सी एज में आ जाता है बच्चों के ऊपर जब फिफ्थ सिक्स में बच्चा होता है तब उसको खुद को पता नहीं है कि लाइफ में मुझे क्या करना है तो जो मम्मी पापा सिखाते हैं वही बच्चा बोलता है हाँ मुझे ये बनना है कि वो करना है तो वो एज में उसको बोर्ड के एग्ज़ाम देने होते हैं तो देट टाइम सारे पेरेंट्स ऐसे रैट रेस में लग जाते हैं कि मेरे बच्चे का अच्छा रिज़ल्ट आना चाहिए तो उसको अच्छा स्कूल मिलेगा लेकिन आ, मेरा खुद का एजुकेशन इंडिया से है तो मैं यहाँ पर स्कूल्स देखती हूँ तो कोई भी स्कूल मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ कि ये स्कूल अच्छा नहीं है यहाँ के जो लोकल स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं नाइन्टी परसेंट ऑफ किड्स गो इनटू दैट एजुकेशन सिस्टम तो कोई स्कूल मतलब बुरा नहीं है तो यहाँ की सरकार भी ये ऐसे रूल बनाया है कि आपके बच्चे का स्कूल आपके रेसीडेंस से विद इन टू किलोमीटर्स विसिनिटी में होना चाहिए जो विदिन टू किलोमीटर्स की वसिनिटी में रहते हैं उसी बच्चों को वो स्कूल में एडमिशन मिलेगा तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है एजुकेशन का दूसरा के टेंथ में जब बच्चा होता है तो थोड़ा और मैच्योर होता है आ, अपने पे ले सकता है चीज़ें और थोड़े बेटर वे में वो आ, आ, मेहनत करके आगे निकल सकता है आ, तो ठीक है ये लेकिन इसमें बच्चे से ज़्यादा पेरेंट का बहुत ही बड़ा रोल रहता है कि अगर पेरेंट खुद समझे कि मेरा बच्चा में है वो कितना झेल पाएगा उसका कैपेसिटी और एबिलिटी देख के उसको हमें पढ़ाना चाहिए और अगर पेरेंट्स इतना समझते हैं तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा है बहुत ही अच्छा है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में इंडिया और सिंगापुर के बारे में आपने बताया और जैसे कि इंडिया में भी पाँच किलोमीटर के दायरे में अभी स्कूल्स बन रहे हैं बन गए हैं और ऐसा जागरूक अवस्था में है सभी लोग एजुकेशन के प्रति वो भी जाग रहे हैं सरकार भी जाग रही है और यहाँ पर जैसे आपने कहा दो मीटर दो किलोमीटर के अंतराल में बच्चों का स्कूल्स है तो आइए एजुकेशन सिस्टम के बारे में और भी बातें करेंगे एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग का जो एग्ज़ामिनेशन की बात आती है या फिर पास आउट की बात होती है तो अभी जैसे इंडिया में एक नया रूल है कि जो बच्चे जो है उनको फेल नहीं किया जाता कुछ समय तक कुछ स्टैंडर्ड तक तो यहाँ पर क्या ऐसा कुछ सिस्टम है यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम तो नहीं है पर इतना इतना स्ट्रिक्ट भी नहीं है कि बच्चे को समझते ही नहीं है नहीं। तो जैसे अगर बच्चा कोई सब्जेक्ट में वीक है तो स्कूल के टीचर्स रिमेडियल क्लासेस लेते हैं सो देट चाइट डो टू एनी ट्यूशन सेंटर तो के स्कूल में ही उसको स्टे बैक कराते हैं एक डेढ़ घंटे का और एवरी वीक एक या दो बार उसके कितना नेसेसिटी है उसके हिसाब से टीचर उसकी क्लास लेते हैं तो ऐसे करके बच्चों को काफी इंकरेज करके वो लोग आगे बढ़ बढ़ने को सिखाते हैं लेकिन फिर भी अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर फेल करने की नोबत आती है हाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि प्राइमरी वन और टू तक ऐसा नहीं है कि फेल करेंगे प्राइमरी थ्री से ऐसा शुरू होता है अच्छा। आ, एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे आपने कहा कि क्लासेस वगैरह यहाँ चलते हैं कि नहीं जैसे इंडिया में जो है बहुत सारे ऐसे ट्यूशन क्लासेस चलते हैं बोर्ड एग्जाम्स के अलग सभी सब्जेक्ट के अलग अलग मास्टर्स होते हैं वो कोचिंग करते रहते हैं तो यहाँ पर भी ऐसा होता है। बिल्कुल वो बिजनेस तो सारी दुनिया में फैला हुआ है <laughs> तो वो दुकानें तो यहाँ पर भी बहुत चलती है और मैं खुद जब आ, मेरे बच्चे के लिए ऐसे देखने जाती हूँ कि क्या क्या है मैथ्स का ट्यूशन कहाँ पे अच्छा है साइंस का कहाँ पे अच्छा है तो वी कैनॉट मेक आउट विच वन इज़ गुड क्योंकि सभी का मार्केटिंग पॉलिसी इतना अच्छा रहता है वो पैकेजिंग इतना अच्छा करके देते हैं देट वी नैवर नो तो अभी तक तो हमने रखा है कि नहीं हमारे बच्चे ट्यूशन्स में नहीं जाएंगे तो मैं और uh, मेरे हस्बैंड ही बच्चों को पढ़ाते हैं सो सोफार वी आर मैनेजिंग इथ थैक वे चलिए बात ये अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी लग रहा होंगे कि कहीं ना कहीं ये कोचिंग वाला जो फंडा है वो इससे हम लोग बचना चाहते हैं लेकिन बच नहीं पाते कई बार हमारी अपनी भी कमी रहती है और हम भी बच्चों को टाइम नहीं दे पाते और बच्चों का फिर कहाँ स्टडी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कम से कम क्लास में जाएंगे तो एक रिवाइव हो जाएगा रिविजन हो जाएगा तो ये हम लोग सोच के बच्चों को बेचते रहते हैं तो हैनी हमने उसको काम एजुकेशन बच्चों को देना ही है तो अच्छा देना है इस वजह से हम लोग ये सारी चीजें करते रहते हैं और जब बात आती है कि एजुकेशन फील्ड में करियर करने की तो यहाँ एक बड़ा आ, हम सभी को जो है आ, क्या किस तरह से विद्यार्थी को एक पर्टिकुलर अगर इसी फील्ड में काम करना है तो उस विद्यार्थी को किस तरह की बातें उसके जहन में हो और किस तरह से वो इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं यहाँ पे जैसे मैंने पहले भी बताया कि फैमिली के ऊपर काफी डिपेंड करता है कि बच्चा कितना आगे तक जाएगा अगर आप रिजनेबल uh, एक्सपेक्टेशन रखते हो तो बच्चा काफ़ी आगे जा, जा सकता है लेकिन जैसे मैंने बोला कि पी सिक्स के लेवल पे ही बच्चों से एक्सपेक्टेशन स्कूल से में बढ़ जाती है तो काफ़ी प्रेशराइज हो जाते हैं बच्चे वो जो रिज़ल्ट आता है उसके ऊपर उसको सेकेंडरी का स्कूल मिलेगा वो अच्छा होगा अच्छा नहीं होगा वैसे अपने यहाँ पे देखा जाए तो उस इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे फिर से मैं दौराऊँगी सारे स्कूल्स बहुत अच्छे हैं इंडिया में जैसे इंटरनेशनल स्कूल्स होंगे वैसे स्कूल यहाँ पे लोकल, लोकल स्कूल, स्कूल हैं हालांकि है। यहाँ पे भी इंटरनेशनल स्कूल्स हैं जिनका एक अलग ही स्टैंडर्ड और अलग ही लेवल रहता है बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव तो मोस्टली किड्स लोकल एजुकेशन में जाते हैं तो उसमें बच्चा बहुत अच्छे से एक डिसप्लिन सीखता है और पढ़ने के लिए बच्चा रेडी कैसे हो अगर उसको नहीं पढ़ना है तो वो और क्या क्या कर सकता है उसके अंदर जो इनट क्वालिटीज़ है उसको बाहर लाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं स्कूल में जैसे इंडिया में होता है इलोकेशन कंपटीशन फैंसी ड्रेस वो यहाँ पर नहीं होता है लेकिन यहाँ पर अलग अलग स्पोर्ट्स रहते हैं जैसे ये बच्चा प्राइमरी में थ्री में आता है तो प्राइमरी फोर से उसको एक कंपलसरी स्पोर्ट्स लेना रहता है तो स्कूल उसको टीच करती है उसके लिए उसको स्टेबैक करना रहता है स्कूल में तो वो अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो स्पोर्ट्स कोटा में आगे जा सकता है अच्छे स्कूल में जा सकता है कोई आर्ट में अच्छा तो तो है तो वो आर्ट के बेसिस पे अच्छे स्कूल में जा सकता है तो तब मैरिट का इतना नहीं रहता है क्योंकि एक अलग स्किल है बच्चे के अंदर तो ये एक बहुत अच्छी बात है डोनेशंस कोई स्कूल में नहीं होता है यहाँ पे वो फंड आई नहीं है दिन इन टू अगर आता है तो आपको मिल ही जाएगा एडमिशन ये है और आगे बढ़ के ऐसा होता है कि नॉर्मली यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि आ, आ बोर्ड के स्टूडेंट्स जो रेडी होते हैं फिर सेकेंडरी के जो रेडी होते हैं उसमें अलग अलग लेवल होगा जैसे अगर बच्चा अच्छा है तो ए लेवल में जाएगा उसके बाद वाला नॉर्मल लेवल में जाएगा ऐसे तीन लेवल होते हैं तो अगर थर्ड लेवल में जाता है बच्चा तो फिर आगे जाके उसको पॉलीटेक्निक कॉलेज में ही जाना पड़ेगा ही कैनॉट बिकम एन इंजीनियर फिर लोग ऐसे करते हैं कि उनको फर्दर uh, स्टडीज के लिए अब्रॉड भेज देते हैं अच्छा। तो यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी मैच करता है सो मोस्ट ऑफ़ द किड्स सब्जेक्ट्स के लिए तो अभी जैसे मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर तो मैं जब इंडिया से यहाँ पे आने वाली थी तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया था तो पता चला था कि यहाँ पे इंग्लिश के लिए काफ़ी डिमांड होती है टीचर्स की सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी तो मुझे मेरे फील्ड का ज़्यादा पता है लेकिन मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग इंडिया से की है और यहाँ पे पीएचडी के लिए आए हैं काफ़ी मेहनत रहती है उनको बट दे आर वेरी हैप्पी और अभी उनको आगे चल के जॉब्स भी ऑफर किए गए हैं तो अभी वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग यहाँ पर रह के जॉब करने का सोच यहाँ के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एक्सपेक्टेशंस एक स्टूडेंट के पास काफ़ी रहते हैं तो और बच्चा ब्रिलियंट है उसको लाइफ में कुछ स्टडीज के लिए कुछ करना है बेस्ट प्लेस न्यु पारिक जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को आ, इंडियन एजुकेशन सिस्टम और थोड़ा सिंगापुर एजुकेशन सिस्टम की जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा तो आइए और भी बहुत सारी बातें करते हैं इसी विषय पर ले। और करियर कैसे कर सकते हैं एजुकेशन फील्ड में वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आगे के एपिसोड में लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो मधन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो नमस्कार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत अच्छी बातें हो रही हैं एजुकेशन के बारे में सिंगापुर एंड इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बातें हो रही थी न्यूति पारिक जी से अब चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से एक बार ब्रेक के बाद उनका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा न्यूति पारिक जी आपने जैसे कि नाम तो बताया आपका थोड़ा सा आपने एजुकेशन के बारे में बताया लेकिन आपने अपने परिवार के बारे में नहीं बताया मैं चाहूँगा कि आप अपना परिवार के बारे में और आपका लाइफस्टाइल क्या है आप किन चीज़ों को अच्छा फ़ील करते हैं या किस तरह का आपका लाइफस्टाइल है थोड़ा सा वो बताएं जी हाँ बिल्कुल आ, मैंने इंडिया से मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश लिटरेचर किया है और बेचलर ऑफ़ एजुकेशन किया है उसके बाद मैंने आ, कॉलेज में पढ़ाया है फुल टाइम लेक्चरर थी तो कॉमर्स कॉलेज में बिजनेस इंग्लिश पढ़ाती थी अच्छा। उसके बाद हम लोग सिंगापुर आए सिंगापुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज में जॉब किया और उसके बाद आ, आ, मेरा पहला बेटा पैदा हुआ तो उसको छोड़ के मुझे जॉब नहीं करना था क्योंकि घर पे और कोई था नहीं कि बच्चे को संभाल सके तो फिर क्या करूँ <laughs> तो मैंने एजुकेशन फील्ड था मेरा तो वही यहाँ पे शुरू किया कि चलो यहाँ पे एक इंटरनेशनल डिग्री भी क्यों नहीं ली जाए तो फिर यहाँ पे आके मैंने मास्टर्स ऑफ एजुकेशन किया फैमिली में देखें तो मेरे फैमिली में मम्मी पापा मेरा छोटा भाई और एक एल्डर सिस्टर हैं सो एल्डर सिस्टर भी आ, इंडिया में डी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाती हैं आ, पापा भी पहले ट्यूशंस लेते थे तो काफ़ी बैकग्राउंड मेरा टीचिंग का रहा है बचपन से ही ऐसा देखा है मेरे बुआ थे वो भी टीचर्स टीचर थे स्कूल में तो ये मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ब्लड में ही है ये हाँ, चीज़ हाँ सो टीचिंग इज माय पैशन तो यहाँ पे आई तो उसके बाद भी वो बहुत मिसिंग हो रहा था कि हाँ कुछ तो करना है मतलब अगर पैसा नहीं हासिल हुआ तो कोई बात नहीं लेकिन पढ़ाना तो है हाँ जी तो फिर आ, मैंने आ, बहुत सोचा कि क्या करूँ क्योंकि यहाँ पे खुद की आइडेंटिटी बनानी थी यहाँ पे हमें कोई नहीं पहचानता है तो फिर कैसे करूँ तो तब जाके एक दि, दिमाग लगाया और जब बच्चों के हॉलीडेज होते हैं जून में पूरा मंथ और नवंबर दिसंबर मिला के डेढ़ महीने का वैकेशन होता है तो उसमें बच्चों के क्लासेस लेने चालू किए मैंने फ्री ऑफ चार्ज तो उसमें मैं उनको आर्ट एंड क्राफ्ट स्पीच एंड ड्रामा और संस्कृत सिखाती थी तो वैसे करते जैसे आप सब अभी तो जानते हैं कि मेरे हस्बैंड हेमांशु जी जो ऑलरेडी डायरेक्टर हैं और स्क्रिप्ट राइटर हैं तो उनकी हेल्प मिल जाती थी स्क्रिप्ट के लिए और मैं बच्चों को हैंडल कर लेती थी <laughs> तो ऐसे करके हमने शुरू किया और फिर पता चला कि हिमांशु को भी यही फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट हैं वो काफ़ी क्रिएटिव हैं तो फिर हमने इसको और आगे बढ़ाया और आज हमारी एक एक्टिंग एकेडमी चलती है तरंग चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा कि कई बार हम लोग जिन चीजों को पकड़ के चलते हैं वो कभी कभी थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है परिस्थिति को देख सिचुएशन को देख कर, या फिर सरकमटेम्स हमारे बीच में ऐसे आ जाता है कि हम उन चीज़ों को थोड़ा सा अलग करना चाहते हैं तो आइए अब हम लोग शुरू किया था एजुकेशन फील्ड में किस तरह से हम लोग एक्सेल कर सकते हैं इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे थे बातचीत कर रहे थे और मैं चाहूँगा कि न्यूती पार्क जी कि हमारे विद्यार्थी अगर एजुकेशन फ़ील्ड में ही कुछ करना चाहता है अपना करियर बनाना चाहता है तो उसमें कौन कौन सी एबिलिटीज़ होनी चाहिए कौन सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि वो अपने एजुकेशन फील्ड का जो सपना है वो बहुत जल्दी और अच्छी तरह से पूरा कर सकें जी हाँ बिल्कुल तो जैसे इंडिया से मैंने बेचलर ऑफ़ एजुकेशन किया था तो वहाँ पे ऐसे रेगुलर क्लासेस चलते थे और एज़ यूजल जैसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो हमें अपियर करने हैं और उसके बाद रिज़ल्ट आता है आ, यहाँ पे मैंने मास्टर्स किया तो यहाँ पे मैंने कभी भी पेन और पेपर यूज़ नहीं किया है तो यहाँ पे पूरा सिस्टम ऑनलाइन एजुकेशन रहता था तो वहीं पर एक चैलेंज था कि मैंने इंडिया में कभी कम्प्यूटर यूज़ नहीं किया था और यहाँ पे आई हैड टू मैनेज एवरी थिंग ऑन यस तो कंप्यूटर पे करना था जैसे एग्ज़ाम्स uh, एक ही सब्जेक्ट का होता था जो रिसर्च पेपर बोलते हैं उसका इंडियन तरीके के टाइप का एग्ज़ाम रहता था लेकिन बाकी के जो सब्जेक्ट्स रहते थे तो उसमें हमें सेफ असाइनमेंट बोलते हैं जो हमें ऑनलाइन ही सबमिट करने रहते हैं और उसके बाद सारा अपना कंटेंट हमने लिख लिया उसके बाद पूरा रेफरेंस लिखना रहता है कि हमने ये थाट्स या ये चीज़ ये पर्टिकुलर आस्पेक्ट कौन सी बुक से लिया है या कौन से ऑथर से लिया है तो अगर बुक से रेफरेंस लिया है तो उसका रेफरेंस अलग तरीके से लिखना होता है ऑथर का लिया है तो उसका अलग तरीके से लिखना रहता सो दैट वॉज अ वेरी नावल एक्सपीरियंस फॉर मी तो वो काफ़ी कुछ सीखा मैंने तो यहाँ पे अगर पढ़ना है तो टेक्नोलॉजी में ऑन इट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप ऐसा है अगर है तो प्लस पॉइंट है नहीं तो जैसे हम अगर जी हाँ अगर हम अ, लाइफ टाइम लर्नर खुद को स्टूडेंट बनाते हैं देन वी विल लर्न एवरीथिंग तो ऐसा कुछ नहीं है हम सीख नहीं सकते मैंने उस आने के बाद ही सीखा सब लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत ही आसानी रहती है और काफ़ी एडवांस लेवल पे सब सिखाया जाता है यहाँ पे और काफ़ी इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर्स ही बोलते रहेंगे और हमें सुन के नोट्स लेके निकल जाना है आपको अपना भी ओपिनियन अंदर डालना रहता है और इस इस तरीके से वो लोग हैंडल करते हैं एग्ज़ाम्स में मैंने बताया कि एक ही पेपर होता है जो राइटिंग एग्ज़ाम होती है बाकी ऑनलाइन सबमिशन रहता था तो अगर आपकी इंग्लिश जैसे मेरा इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश लैंग्वेज का फील्ड है तो अगर आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस रहेगा इंडिया का तो आप यहाँ पे इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हो जैसे यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो यहाँ का सेंट्रलाइज सिस्टम है तो उसमें हमें अप्लीकेशंस डालने होते हैं तो मैंने जब पहली बार मेरा एप्लीकेशन डाला तो उन लोगों ने मुझे बोला कि मेरा सारा डिग्री इंडिया का था तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे एक एंट्रेंस टेस्ट देने को बोला था कि आपको ये टेस्ट देनी पड़ेगी उसके बाद हम बताएंगे तो मैंने वो एग्ज़ाम दिया वो क्लियर करने के बाद और आगे मुझे जॉब ऑफर्स आए तो एज़ फार एज़ आपका स्पोकन इंग्लिश अच्छा है और रिटर्न में आपकी वॉ ग्रामर पे आपका पकड़ है तो इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम आप काफ़ी आगे जा सकते हो और जैसे जॉब करने में यहाँ पे मज़ा ही अलग है यहाँ पे किसी भी तरीके का एक्सप्लोइटेशन नहीं है क्या आप जितना काम करोगे आपको सैलरी भी उतनी अच्छी मिलती है सारी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं जो इंडिया में हम थक जाते हैं बहुत ही मुश्किल से हमें मिलती है नो no डाउट वहाँ पे स्टूडेंट्स का प्यार बहुत बहुत मिलता है रिस्पेक्ट बहुत मिलता है बट आफ्टर समाइम हमें भी लगता है कि हमारी लाइफ थोड़ी आसान होनी चाहिए तो एक फैसिलिटी और जो मटीरियलिस्टिक टर्म्स में हम बात करें तो वो यहाँ पे सब कुछ मिलता है न्यूती पारिक जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया कि किस तरह से आप यहाँ पर एजुकेशन फ़ील्ड में अपनी जगह बनाएं और फिर जो लोग हमारे विद्यार्थी मित्र सुन रहे हैं उन लोगों के लिए आपने बहुत ही अच्छा एक एजुकेशन फील्ड में एक्सेल करने के लिए कुछ टिप्स आपने दिए जैसे कि आपने कहा स्पोकन इंग्लिश आपका अच्छा है आप टेक्निकली साउंड हैं तो ये सारी चीज़ें आपको प्लस करती हैं यानी एजुकेशन फील्ड में आगे बढ़ने के लिए आपको हेल्प करती हैं और साथ में थोड़ा सा वोकाबलरी या फिर ग्रामर कहो वो सारी चीज़ें अगर आप अच्छा कर लेते हैं एजुकेशन तो करते ही हम सभी लोग लेकिन कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर आपके साथ जुड़ जाती हैं तो आप एजुकेशन फील्ड में स्काई इज द लिमिट बहुत अच्छा कर सकते हैं चाहे देश हो चाहे विदेश हो तो चलिए आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और जाते जाते नृति पारी जी से मैं कहूँगा कि हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को जो आज करियर ऑप्शन प्रोग्राम सुन रहे हैं उनके लिए एक मैसेज एक मोटिवेशनल थाट जो भी आपको लगता है कि इससे मोटिवेशन जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है जिन शब्दों से वो शब्द उनको जरूर बताया जाता मोटिवेशन के लिए मैं यही बताऊंगी कि मोटिवेशन के लिए कभी किसी के ऊपर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए मोटिवेशन हमेशा अपने अंदर से आता है तो हमें खुद को पहचानना है खुद की अबिलिटीज़ को पहचानना है और खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है अगर इतना हम समझ जाए हम सुनते बहुत हैं ये सब लेकिन जब उसको सही मायने में समझ जाएंगे तो अपनी गाड़ी बहुत ही आगे चली जाएगी तो ऐसा नहीं है कि कोई मुझे पुष करेगा तो ही मैं कर पाऊंगी या तो वहाँ पर तो मेरा कोई फ्रेंड ही नहीं है मैं जाके क्या करूँगी ये सब सोचने की जरूरत नहीं है एज फार एज यू आर कम्फर्टेबल आपका स्किल है आपको कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो तो कुछ भी मत सोचिए बस कूद जाइए <laughs> चलिए बहुत ही अच्छा सेल्फ मोटिवेशन के बारे में आपने जिक्र किया आशा करता हमारे विद्यार्थी मित्रों को इसी तरह से सेल्फ मोटिवेट रहना चाहिए किसी भी आधार से किसी के शब्दों से या कोई कहे तब मैं करूं ऐसी चीजें आपके दिमाग से निकाल दीजिए और मुझे फिर अभी याद आ रहा है वापस न्यूति पारिक जी को एक छोटा सा गाना क्योंकि हिमांशु जी के साथ जुड़े हुए हैं और हिमांशु जी ड्रामा में बहुत अच्छा कर रहे हैं खुद भी ड्रामा कर रही है बच्चों को सिखा रही है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं थिएटर से और बच्चों को जोड़ने का काम बहुत ढंग से कर रहे हैं और यहाँ पर महात्मा गांधी पर इंडियन कल्चर पर उन्होंने काफी काम किया है तो मैं चाहूंगा कि जाते जाते हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए एक गाना जरूर आप सुनाइए अभी मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गई कि गाना विद्यार्थियों के लिए है कि मेरे लिए है <laughs> तो आ, जैसे अभी तो मेरे लिए ही मुझे आ, आ, कुछ याद आ रहा है कि आ, मुझे पता चला कि मुझे एक्टिंग फील्ड में इंटरेस्ट है हिमांशु के साथ रहने के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट राइटिंग शुरू किया उसमें मैंने एक्टिंग सीखी और बच्चे भी जुड़ गए उसमें तो बस यही सिचुएशन को देख के गाना गाइड मूवी से याद आ रहा है तेरे मेरे सपने अब एक रंग है वो जहाँ भी ले जाए राही हम संग हैं <laughs> चलिए आशा करता हूँ बहुत ही खूबसूरत गाना आपने गाइड फिल्म का याद किया न्योति जी थैंक यू सो मच और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये गीत ये बहुत ही प्यारा सा गीत है शायद एक बार आप दिल से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और चलिए इस गाने के साथ मैं आप सभी से चाहूँगा कि इजाज़त और जाते जाते यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छा करें अपने लाइफ में एजुकेशन से लेकर कोई भी बात हो तो ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं चौरानबे इस नंबर पर अपना नाम और मैसेज लिख भेज दीजिए आपको कुछ भी आगे का गाइडेंस चाहिए तो जरूर हम लोग आपको बताते रहेंगे और आप अपना और देश का नाम रोशन करें इन्हीं शुभकामना के साथ मुझे और नूती पारिक जी को दीजिए इजाजत और जाते जाते देवानंद वैदा रेमन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत गाना गाइड फिल्म का अभी आपके लिए सुनते रहोरा रहो, ते रहो। तेरे, मेरे सपने, अब एक रंग है। wo oh, jahan bele मेरे तेरे दिल का पैथा एक दिन